अध्याय श्रीमद्भगवदीता शंकरभाष्यध्यायेरा अह एव त्ञातृधर्मा अविद्या यदि यह बात है तब तो अविद्या ज्ञाता का धर्म हुआ न कणे चक्षुषी सैमरिकोषोपलब्धे यू मनसेतृधर्म अविद्या तदव्याधर्मृत संसारिव तत्र त्र यदम ईश्वर एव क्षेत्रों न संसारी इति इति अयुक्तम तद न यथा करणे विपरीत ग्राहकादि दोषस्य न एकदद यहाँ चक्षुषि विपरीतग्राहकादोषं दर्शनापरीताग्रहण तन वैम्रिकोषो ग्रहीतु उत्तरपक्ष यही क्योंकि दोष चक्ु आदि करणों में ही देखे जाते हैं ज्ञाता आत्मा में नहीं जो तुम ऐसा मानते हो कि अविद्या ज्ञाता का धर्म है और अविद्या रूप धर्म से युक्त होना ही उसका संसारित्व है इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि ईश्वर ही क्षेत्रज्ञ है और वह संसारी नहीं है तो तुम्हारा ऐसा मानना युक्त युक्त नहीं है क्योंकि नेत्र रूपकरण में विपरीत ग्राहकता आदि दोष देखे जाते हैं तो भी वे ग्रहण या उनके कारण रूप दोष ज्ञाता के नहीं हो जाते उसी प्रकार देह के धर्म भी आत्मा के नहीं हो सकते चक्षुष संस्कारेण तिमिरे अपनी ग्रहीतु अदर्शनाद न ग्रहीतु धर्मो यथा तथा सर्वत्र सर्व्रहण विपरीत संशय प्रत्या तनिमितता करण से एवं कस्यचिज भविम अर्हंती न ज्ञातुः कैतृज्ञ तथा जैसे आँख का संस्कार करके किमरादि प्रतिबंधक को हटा देने पर ग्रहीता पुरुष में वे दोष नहीं देखे जाते इसलिए वे ग्रहीता पुरुष के धर्म नहीं हैं वैसे ही अग्रहण विपरीत ग्रहण और संशय आदि प्रत्यय तथा उनके कारण रूप किमरादि दोष भी सर्वत्र किसी न किसी कारण के ही हो सकते हैं ज्ञाता पुरुष के अर्थात क्षेत्रज्ञ के नहीं संवेद्यवाद तेषा प्रदीप प्रकाशवद न जाति धर्मत्व संवेदवाद एवं स्वात्म व्यतिरिक्त संवेद्यव इसके सिवा वे जानने में आने वाले ज्ञान के विषय होने से भी दीपक के प्रकाश की भांति ज्ञाता के धर्म नहीं हो सकते क्योंकि वे घेय हैं इसलिए अपने से अतिरिक्त किसी अन्य द्वारा जानने में आने वाले हैं सर्वकरण वियोगे च कैवल्य सर्ववादि भी, भी अविद्यादिदोषवत्वानभ्युपगमान आत्मनो यदि क्षेत्र से अग्नुष्णव तो धर्म ततः ततो न कदाचिअपी तेन वियोग सैत् सभी समस्त समस्तकणों से आत्मा का विियोग होने के उपरांत केवल अवस्था में आत्मा को अविद्यादि दोषों से रहित मानते हैं इससे भी उपरयुक्त सिद्धांत ही सिद्ध होता है क्योंकि यदि अग्नि की उष्णता के समान ये सुख दुखादि दोष क्षेत्रज्ञ आत्मा के अपने धर्म हो, तो उनसे उसका कभी वियोग नहीं हो सकेगा अविक्रियोमवत सर्वगत अमृत से आत्मन क् संयोग विियनुपत्ते सिद्ध क्षेत्र नित्यम एव ईश्वर इसके सिवा आकाश की भाति सर्वव्यापक मूर्तिरहित निर्विकार आत्मा का किसी के साथ संयोग वियोग होना संभव नहीं है इससे भी क्षेत्रज की नित्य नृत्यवरता ही सिद्ध होती है अनादिवान्न निर्गुणवाद इत्यादि ईश्वर वचना च तथा अनादित्वाद निर्गुणवाद इत्यादि भगवान के वचनों से भी क्षेत्रज्ञ का नृत्य ईश्वर ही सिद्ध होता है ननु एवं सती संसार संसारित्वाभावे शास्त्रादिदोष सी रूप से ऐसा मान लेने पर तो संसार और संसारित्व का अभाव हो जाने के कारण शास्त्र की व्यर्थता आदि दोष उपस्थित होंगे ना सर्वे अभ्युपगतवाद सर्वे ही आत्मवादी भी अभ्युपगत दोषो न एक न भवति उत्तर का नहीं क्योंकि यह दोष तो सभी ने स्वीकार किया है सभी आत्मवादियों द्वारा स्वीकार किए हुए दोष का किसी एक के लिए ही परिहार करना आवश्यक नहीं है कथम अभ्युपगत पूर्वक इसे सबने कैसे स्वीकार किया है मुक्त मुक्तात्मना संसार संसारित व्यवहाराभाव सर्वैए एव आत्मवादि इच्य नेशा शास्त्रदि दोष प्राप्ति अभ्युपगता उत्तरपद सभी आत्मवादियों ने मुक्त आत्मा में संसार और संसारीपन के व्यवहार का अभाव माना है परंतु इससे उनके मत में शास्त्र की अनर्थकता आदि दोषों की प्राप्ति नहीं मानी गई तथा न क्षेत्रा ईश्वर सी शास्त्रक्यंत अविद्याशे अर्थवत्व यहाती न शास्त्र मुक्तावस्थाया जैसे समस्त द्वैतवादियों के मैसे बंधावस्था में भी शास्त्र आदि की सार्थकता है मुक्त अवस्था में नहीं वैसी ही हमारे मत में भी जीवों के ईश्वर के साथ एकता हो जाने पर यदि शास्त्र की व्यर्थता होती हो तो हो अविद्या अविद्यावस्था में तो उसकी सार्थकता है ही ननु आत्मनो बंध मुक्तावस्थे परमार्थत एव वस्तुभूते दैतीनाम न ना सर्वेशा अतो हेयोपादेय तसाधन संभावे शास्त्र अद्वैती पुनः द्वैतस्य आत्मनः दैत अपरमा इति अपरमा शास्त्रे हम सब द्वैतवादियों के से तो आत्मा की बंधावस्था और मुक्तावस्था वास्तव में ही सच्ची है अतः वे हे उपाधेय है और उनके सब साधन भी सत्य हैं इस कारण शास्त्र की सार्थकता हो सकती है परंतु अद्वैतवादियों के सिद्धांत से तो द्वैतभाव अविद्याजन्य और मिथ्या है अतः आत्मा में बंधावस्था भी वास्तव में नहीं है इसलिए शास्त्र का कोई विषय न रहने के कारण शास्त्र आदि की व्यस्तता का दोष आता है ना आत्मन अवस्था भेदानुपस्थित है यदि तावत्त आत्मनोबंध मुक्तावस्थे युगप जाताम क्रमेण वा उत्तर पर यह कहना ठीक नहीं क्योंकि आत्मा की अवस्था भी सिद्ध नहीं हो सकते यदि आत्मा में इनका होना मान भी ले तो आत्मा की ये बंध और मुक्त दोनों अवस्थाएं एक साथ होनी चाहिए या क्रम से युगपत्व विरोधा न संभवता स्थितिगतिवेकस्ट क्रम भावी निर्न अमोक्षसंगे चतः अभाव प्रसंग तथा गति अभ्युपगमहां गतिभा परस्पर विरोध होने के कारण दोनों अवस्थाएं एक साथ तो एक में हो नहीं सकती यदि क्रम से होना माने तो बिना निमित्त के बंधा अवस्था का होना मानने से तो उससे कभी छुटकारा न होने का प्रसंग आ जाएगा और किसी निमित्त से उसका होना माने तो स्वतः न होने के कारण वह मिथ्या कहती है ऐसा होने पर स्वीकार किया हुआ सिद्धांत कट जाता है किंतः बंधमुक्तावस्थ पौर्वापर्यनूपायाँ बंधावस्था पूर्व प्रकल्पया अनामती अंतवती चतच प्रमाण विरुद्ध तथा मोक्षावस्था आदिमती अनंता चणविरुद्धा एवं अभ्युपगम्यते इसके बंधावस्था और मुक्तावस्था का आगा पीछा निरूपण किया जाने पर पहले बंधावस्था का होना माना जाएगा तथा उसे आदि रहित और अंत युक्त मानना पड़ेगा तो यह प्रमाण विरुद्ध है ऐसे ही अवस्था को भी आदि युक्त और अंतरहित प्रमाण विरुद्ध ही मानना पड़ेगा न चथावत अवस्थान्तरम गच्छतो नित्यत्व उपपादय सक्यम तथा आत्मा की अवस्था वाला और एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने वाला मानकर उसका नितत्व सिद्ध करना भी संभव नहीं है अथ अन्य दोषपरिहारा बंधमुक्तावस्था भेदो न अतो कल्य से अत द्वैतीना शास्त्र नर्सक्यादिदोष अपरिहार्य इति सामानवाद न अद्वैतवादीना परिहर्तव्यो दोष जबकि आत्मा में अन्य के दोष का परिहार करने के लिए बंधावस्था और मुक्तावस्था के भेद की कल्पना नहीं की जा सकती इसलिए द्वैतवादियों के मत से भी शास्त्र की व्यर्थता आदि दोष अबाध्य भी है इस प्रकार दोनों के लिए समान होने के कारण इस दोष का परिहार केवल अद्वैतवादियों द्वारा ही किया जाना आवश्यक नहीं है शास्त्रानरसक्यम यथा प्रसिद्धा विद्वत् पुरुष विषयत्वाद शास्त्र अविदुषाम ही फलहेतुह तो अनात्मनोह आत्मदर्शनम न विदुषाम हमारे मतानुसार तो वास्तव में शास्त्र की व्यर्थता है भी नहीं क्योंकि शास्त्र लोक प्रसिद्ध अज्ञानी का ही विषय है अज्ञानियों का ही फल और हेतुरूप जाति आयु और भोग का नाम फल है और शुभा कर्म उसके हेतु यानी कारण है अनात्म वस्तुओं में आत्मभाव होता है विद्वानों का नहीं विदुषा ही फलहेतुभ्याम आत्मन अन्यत्व दर्शने सति तय अहम आत्म आत्मदर्शना है क्योंकि विद्वान की बुद्धि में फल और हेतु से आत्मा का पृतत्व प्रत्यक्ष है इसलिए उसका उन अनात्म पदार्थों में यह मैं हूँ ऐसा आत्मभाव नहीं हो सकता